अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के अष्टम मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ इस मंत्र के मूल मूल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं परमात्म ज्ञान का फल बताने वाला यह मंत्र है तस्मिन दृष्टि परावरे यह मंत्र का चतुर्थ पाद ज्ञान को साधन बता रहा है और अवशिष्ट तीन पाद परमात्म ज्ञान का फल बताते हैं अविद्या मूलक काम की निवृत्ति प्रमेय विषयक संशय की निवृत्ति तथा संचित एवं ज्ञान की उत्पत्ति से पहले तक इस जन्म में किए हुए कर्मों का नाश और भावी कर्मों का अश्लेष यह परमात्म ज्ञान का फल है इसे भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशया क्षीयंते चास्य कर्माणि इन तीन पादों के द्वारा बताया गया इन मंत्रों इस मंत्र का भगवान भाष्यकार व्याख्यान प्रारंभ करते हैं तो भाष्य वो को देखिएिद्यदय ग्रंथी तो हृदय ग्रंथी पदार्थ बताया जा रहा है भिद्य ते हृदय ग्रंथी इतना तो है व्याख्यान के लिए प्रतिग्रहण और इसमें हृदय ग्रंथि ये जो पद हैं इसका अर्थ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार अविद्या वासना प्रचयो बुद्ध्याश्रय काम कामा ये अश इति श्रुत्यंतरात काम शब्द का यह अर्थ है क्या अविद्याग्रंथि हृदय ग्रंथि शब्द का ये अर्थ है क्या काम हृदय ग्रंथि ही काम अरोय ग्रंथि शब्दित तो काम का आश्रय कौन है तो कह बुद्ध्याश्रय तो बुद्धि है आश्रय जिसका उसे कहा जाएगा बुद्धाश्रय यानी अंतकरण में यह काम रहता है उसका स्वरूप क्या है तो वासना प्रचय ये उसका स्वरूप है वासनाओं का जो उपचित स्वरूप है उपचित कहते हैं संवर्धित वासना है कामों का सूक्ष्म स्वरूप और काम है वासना का विकसित स्वरूप उपचित स्वरूप संवर्धित स्वरूप हाँ तो बुद्धि आश्रित जो वासनाओं का उपचित स्वरूप है वो है काम और उसका निमित्त क्या है तो अविद्या इसलिए और अविद्या शब्द अविद्या जनित जनित ऐसे जनित पद था एक जनित अविद्याजनित जनित। वासना प्रचय का विशेषण है अविद्याजनित वो मध्यम पद लोपी समास हुआ जनित शब्द का लोप हो गया है तो इसलिए अविद्या शब्द का ही अर्थ निकलेगा अविद्या जनित, जो वासना प्रचय है यानी अध्यास मूलक वासनाओं का उपचित स्वरूप ये हैं काम और वो रहता है बुद्धि में यही बुद्धिस्थ वासना अविद्याजनित वासना प्रचय रूप काम हृदयग्रंथि शब्द का अर्थ है हृदयग्रंथि शब्द का यह अर्थ निकला हृदय ग्रंथी शब्द का यह अर्थ आप कर रहे हो काम हृदय ग्रंथी शब्द का अर्थ काम होगा और उसकी निवृत्ति ज्ञान का फल होगा इसका समर्थक कोई अन्य प्रमाण तो अन्य प्रमाण बता रहे हैं कामा ये का इति श्रुत्यंतरा यदा सर्वे प्रमुच्य काम ये असर हृदय सृता अथ मत अत्र अहम सामशुते तो ये जो है मंत्र ये बताता है कि अस् हृदय ये काम तो हृदय आश्रित बता रहा है काम को ये मंत्र और इस मंत्र में आया हृदय ग्रंथी शब्द तो हृदयस्था ग्रंथी हृदय ग्रंथि और वो हृदयस्थ ग्रंथि क्या है वो है काम किसकी ग्रंथि है गांठ है तो वासना प्रचय वासनाओं की ग्रंथि है काम और वो वासनाएं उसका कारण है काम का अध्यास तो इस प्रकार ये मंत्र भी ये बताता है कि ये जो मर्त्य यानि अपने आप को मरण धर्मा कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य करके मरण धर्मा समझ रहा है मरणशील समझ रहा है उसे मर्त्य कहते हैं मृत्यु है धर्म जिसका वो है मृत्यु। म्रत्य। मृत्यु किसकी होती है तो जीवा जीवापेतम किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते श्रुति कहती है जीवापेतम जीव जीवरहित इदम यानि शरीरम म्रियते ये मरता है का मतलब मृत्यु शरीर की होती है और न हन्यते हन्य मान्य शरीर है तो शरीर की मृत्यु नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता वह तो दूसरे शरीर में होता यदि नष्ट होता तो शरीरांतर में जन्मांतर में कोई दूसरा रहता तो फिर इस जन्म में जो हम साधना करेंगे और भावी जन्म में हम रहेंगे ही नहीं शरीर के नाश के साथ ही नष्ट हो जाएंगे तो साधना का क्या उपयोग है मानना पड़ेगा कि साधक रहता है और उसका साधना के लिए आश्रयभूत जो ये शरीर है वो छूट जाता है दूसरा आश्रय मिलता है सरकारी सर्विस करने वाले जैसे जहाँ जहाँ उनका जाना होता है वहाँ वहाँ नया नया घर बदलते वो ऑफिसर तो वही होता है ना लेकिन ये थोड़ा ही कि जिस शहर में नियुक्ति हुई थी पूरी सर्विस उसकी वहीं पर होगी हाँ वही स्थूल शरीर तो स्थूल शरीर ही बदलता है स्थूल शरीर का नाश होता है आत्मा का नाश नहीं होता जीव का नाश नहीं होता जीवापेतम कि लदम मृियते न जीवो मृियत ये श्रुति कहती है लेकिन उस मरण धर्मा शरीर के साथ तादात्म्य करके अपने आप को शरीर रूप समझेगा तो फिर शरीर का जो मरण धर्म है वो अपने में आरोपित करेगा शरीर का जन्म हुआ तो मानेगा मेरा जन्म हुआ शरीर की मृत्यु हुई तो मानेगा मेरी मृत्यु हुई तो ऐसा शरीर के धर्म अविद्या से अपने में आरोपित करके जो अपने आप को शरीर का धर्म मृत्यु से युक्त मान रहा है वो है मर्त्य अथ मृत्यो अमृतो भवती में तो मर्त्य अमृतो भवती जो अपने आप को मरण धर्मा समझ रहा है वह अमृत हो जाता है अविनाशी हो जाता है अविनाशी स्वरूप से अभिव्यक्त होता कब अथकार्थ है तदा उस समय उस समय यानी कब तो यदा सर्वे प्रमुचंते कामा तो जब सारे काम समूल निवृत्त होते हैं प्रमुचंते प्रकर्षे नुच्यंते सारी कामनाए प्रकृष्ट रूप से समाप्त हो जाती है यानी समूल निवृत्त होती है आत्यंतिक निवृत्ति कामनाओं की होती है जब हध्यास हाँ मूलक कामनाएं हैं तो उनका कारणभूत अध्यास के निवृत्ति से निवृत्ति काम की वो है उनका प्रमोचन अत्यंतिक निवृत्ति वो काम कहाँ हैं आत्मा में हैं ये तार्किक लोग कहेंगे और वेदांत बताएगा ये अृदिश्रिता अस कार्यक्रम संघात अभिमानन हृदय यानी बुद्धो, हाँ ये असदिस््रिता में रिधि शब्द हृदयस्थ अंतरण का परामर्शक है तो हृदयस्थ अंतरण में स्थित काम कि जब आत्यंतिक निवृत्ति होगी तब अथ मृत्यो भवति। तो मर्त्य मर्त्यने अभी तक अपने आप को मरण धर्मा समझ रहा था अध्यास के कारण वो अध्या काम की आत्यंतिक निवृत्ति हुई का मतलब अध्यास के निवृत्त होने से निवृत्ति हुई तो अध्यासी नहीं रहा तो शरीर को मैं नहीं मानेगा शरीर को मैं न मानने से फिर मरणधर्मा भी न हो करके, जैसा वो है कैसा है तो न जायते म्रियते वा विपश्चि ना भूतवा भवितावान भूय अजो नित्यश्वासु तो यम पुराण है निर्विकार चेतन है वो निर्विकार चेतन अमृत है अविनाशी है, और उस रूप से अभिव्यक्त होता है उस स्वरूप में स्थित होता है जो पहले से है उसी रूप में उसकी अहंता अवस्थित हो जाती है लेकिन तब अहंता को बलात् वास्तविक स्वरूप से निकाल करके कार्यक्रम संघात में स्थापित करने वाली अविद्यान अध्यास समाप्त तो होता है कामों की तक निवृत्ति होती है तो यहाँ पर आ, बताया गया कि हृदयस्थ काम है और यहाँ हृदय ग्रंथि कहा जा रहा है मुंडक में इसलिए हृदय ग्रंथी शब्द का अर्थ हम कर रहे हैं हृदय बुद्धिस्थ काम ये भगवान भाष्यकार ने कहा ग्रद ग्रंथि शब्द का अर्थ बुद्धिस्थ कामना है इसका समर्थक श्रुत्यंतर है यदा सर्वे प्रमुच्य कामा ये अस्य हृदय सृता इत्यादि क्यों तो यहाँ तो परमात्म ज्ञान से दोनों प्रकार का परमात्म ज्ञान ले रहे हैं है न उपास है, खाली उपासना का ही नहीं ओहो उपास्य नहीं परमात्म ज्ञान शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म विद्या भी किया वाक्यार्थ अवगति लिखा है ना हाँ तो परमात्म ज्ञान शब्द का अर्थ दोनों किया है परमात्म ज्ञान यानी निर्विशेष ब्रह्म विद्या भी और सविशेष ब्रह्म विद्या भी सविशेष ब्रह्म विद्या है उपासना हाँ वो ब्रह्म लोक जाएगा और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी उसे यहीं पर ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी और ब्रह्म शब्द अत्र ब्रह्म समष्णुते इसमें ब्रह्म शब्द से दोनों को लीजिए सविशेष निर्विशेष तो निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार को यहीं पर निर्विशेष ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है यही उसका लाभ है और सविशेष ब्रह्म ज्ञानी को सविशेष ब्रह्म ब्रह्म की अहंग्रह उपासना का परिपाक हो गया ये कब माना जाता है जब अनायास उसकी अहंता उसके उपास्य ब्रह्म को ही आलंबन बना दे तो जो सविशेष ब्रह्म है उसमें भी कामनाएं नहीं है मूलक कामनाएं उसमें भी नहीं है ना और वो अध्यास मूलक कामनाओं से रहित तो। ब्रह्म सविशेष ब्रह्म मैं हूं ये निश्चय तो उसका रहेगा इसलिए तो वहाँ जा करके सायुज भाव प्राप्त करेगा या तो समयप्तादि प्राप्त करेगा उस निश्चय की तारतम्यता को देख करके तो या सविशेष अत्र ब्रह्म समस्मते में ब्रह्म शब्द से जैसे परमात्मा ज्ञान शब्द में परमात्मा शब्द से निर्विशेष ब्रह्म सविशेष ब्रह्म दोनों को लिया ऐसे मूल श्रुति में अत्र ब्रह्मष्णुते में दोनों को लीजिए तो यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है सविशेष ब्रह्मज्ञानी शरीर के रहते रहते सविशेष ब्रह्म को मैं के रूप में निश्चित करता है ये उसे सविशेष ब्रह्म की प्राप्ति हुई और फिर वहाँ जा कर के और ये सविशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति होने का भी फल है उपासना का भी फल ये बताया जा रहा है ना, कामना की निवृत्ति जो वहाँ जाना है ब्रह्मलोक, लोग मुक्ति पाने के लिए तो क्रम मुक्ति की इच्छा को छोड़ करके अन्य कोई भी इच्छा सविशेष ब्रह्मज्ञानी के अंदर नहीं रहेगी वो वेष्टि कार्यक्रम संघात के साथ तादात में अभिमान मूलक जो आहिक पारलौकिक भोग विषयनी कामनाएं थी, वह समाप्त रहेगी तो उनकी वो हृदय ग्रंथ ही हैं और जो एक कामना है मोक्ष की क्रम मुक्ति की वह ज्ञान की प्रथम भूमिका में शुभ वासना नामक प्रथम भूमिका है वही तो उसे ज्ञान कराएगी साक्षात्कार कराएगी और निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति कराएगी तो इसलिए जो विषय विषयक कामनाएं हैं अध्यास मूलक उनकी आत्यंतिक निवृत्ति ये सविशेष ब्रह्मज्ञानी के भी होगी निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के भी होगी और मैं आंग्र उपासना जिस ब्रह्म की कर रहा हूँ उस ब्रह्म के विषय में कोई संशय नहीं रहेगा उपासक के चित्त में उपासना का जब परिपाक होगा आंग्र उपासना का तो वह सविशेष ब्रह्म में हूँ या नहीं हूं ऐसा संशय नहीं रहेगा वो निवृत्त होगा निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी का निर्विशेष ब्रह्म विषय को संशय निवृत्त होगा और कर्म की संचित कर्म की निवृत्ति दोनों की भी एक जैसी होगी जैसे निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी का जन्मांतर नहीं होना है तो जन्मांतर के हेतुहूत कर्म ज्ञान के साथ ही साथ निर्बीज हो जाता है। क्षीण होने का अर्थ निर्बीज हो जाना उस ब्रह्मज्ञानी के लिए अपना फल भुगवाने के लिए जन्मांतर के आरंभक न बनना ये निर्विजता है उनमें जन्मांतर अनारंभकत्व उनमें है यही कर्मक्षय क्षय है और कर्म का अश्लेष जैसे निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के होगा ऐसे सविशेष ब्रह्म ज्ञानी के भी होगा केवल भावी शरीर का जो ब्रह्मलोक में मिलने वाला शरीर है उस शरीर के प्रारब्ध को छोड़ करके अनेक क्रम मुक्ति की साधन भूता उपासना को छोड़ करके, बाकी जितने भी संचित कर्म हैं जन्म के निमित्त भूत सकाम कर्म पुण्यकर्म और पाप कर्म उनका क्षय होगा सगुन ब्रह्म उपासना से भी और भावी कर्म का उपासना के परिपाक के अनंतर भी यदि हो रहे हैं तो अश्लेष ये फल दोनों को एक जैसा मिलेगा इसे उपासना के प्रकरण में ही उपकोशल विद्या के प्रकरण में बताया कि उपकोशल विद्या तो सगुण ब्रह्म विद्या है ना वामनित्व भामनित्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की अंग्र उपासना है चाक्षुष पुरुष की वह सगुण निराकार पुरुष है कारण ब्रह्म है तीन अक्षिष्ट पुरुष है ना छांदो के उप में अक्ष विद्या तीन हैं एक सगुण साकार ब्रह्म की है प्रथम अध्याय में अध्यात्म उपाधि चाक्षुष पुरुष हिरण्यगर्भ गर्भ में हिरण्यगर्भ अध्यात्म में वो चाक्षुष पुरुष और दोनों का एक ही रूप बताया है एक ही नाम भी बता जो उसका नाम है जो उसका रूप है वही चाक्षुष पुरुष का भी है करके उपकोशल विद्या है सगुण निराकार की विद्या और प्रजापति विद्या है निर्गुण निराकार की चाकसूस निर्गुण निराकार चाकसुष पुरुष विद्या तो उसमें सभी पापों से अश्लेष होता है ये बताने वाला वाक्य जो सगुण निराकार चाकसूस पुरुष की विद्या है उस प्रकरण में आया है सर्फी दृष्टान्त से जैसे किसी के आँख में घी डाला जाए तो वह जहाँ डाला वहीं नहीं रहता अजूबाजू से निकल जाता है ऐसा क्यों कहते उस स्थान की महत्ता है कि वह अपने से किसी को चिपकने ही नहीं देता संस्लिष्ट ही नहीं होने देता वो तो आँख यानी ये जो गोलक है इसकी ये महत्ता है इसलिए तो असंग पुरुष जो अक्षिष्ट पुरुष है उसका स्थान असंग है और उस असंग स्थान में रहने से वो भी असंग है तो स्थान का इतना महात्म्य है तो आँख भी जिस असंग पुरुष के रहने से असंग हो जाती है ऐसे उस असंग अक्षिष्ट पुरुष की अहंग्रह कर उपासना करने वाला उपासक भी असंग हो जाता है उसे पापम कर्म कर्म न श्लिष्यत ऐसा था कि पाप कर्म का संश्लेष पाप कर्म अर्थ है जन्म का हेतु हेतुभूत कर्म वह सकाम पुण्य कर्म भी होगा और पाप भी होगा निषि कर्म भी होगा तो उसका अश्लेष सगुण ब्रह्म विद्या का फल बता है उपकोशल विद्या का फल है ना, और वैश्वानर विद्या के प्रकरण में आता है सर्वे पापमान प्रदुयते प्रदुयते यानी जल जाते हैं कैसे तो कहते हैं जैसे सूखे तीर्ण के पुंज को या एक तिनके को अग्नि में डाला जाए तो जलने में कितना समय लगेगा उसको सुखे तिनके को तत्काल जल जाएगा भस्म हो जाएगा ऐसे ही वैश्वानर उपासक के सभी कर्म पापकर्म उस अग्नि में पड़े हुए सूखे तिनके के तरह जल करके भस्म हो जाते हैं जितने भी संचित कर्म थे अनेक जन्मों से किए हुए जिनका फलोपभोग नहीं हुआ वे बिना फल भुगवाए ही वैश्वानर विद्या का सामर्थ्य है कि नष्ट कर देती है वैश्वानर विद्या वो सगुण ब्रह्म विद्या है सगुण साकार की विद्या है उसका भी फल है संचित कर्म का दाह इसलिए दोनों विद्याएं परमात्म ज्ञान शब्द से लेनी है और उन दोनों का फल है हृदयस्थ ग्रंथि शब्दित हृदय ग्रंथि शब्दित बुद्धिस्त कामनाओं की आत्यंतिक निवृत्ति तो ये कहा कि किदयग्रंथी यानी वासना प्रचयो बुद्ध्याश्रय का इति श्रुत्यंतरात काम ये असदिश्रिता ये, ये जो अन्य श्रुति हैं ये बताती हैं कि ब्रह्मज्ञान से अतःकरणस्थ कामनाओं की निवृत्ति होती है और ये श्रुति कह रही है ब्रह्म ज्ञान से हृदय ग्रंथि की निवृत्ति होती है इसलिए हृदय ग्रंथी शब्द का अर्थ श्रुत्यंतर में जिन कामनाओं की निवृत्ति बताई जा रही है ब्रह्म ज्ञान के फल के रूप में वे काम हैं हृदय ग्रंथी शब्द का अर्थ अब तार्किकों के मत का निराकरण करते हैं वेदांत मत बताते हुए भगवान भाष्यकार एक वाक्य में हृदय आश्रयो असौ न आत्माश्रय असौ यानी काम हृदय ग्रंथ शब्द का अर्थभूत जो काम है वह हृदय आश्रय हृदय शब्द से लेना हृदयस्थ बुद्धि को अंतकरण को तो अंतकरण आश्रय है इसमें बौरी समास है हृदय हैं आश्रय जिसका उसे कहा जाएगा हृदय आश्रय यानी हृदयस्थ हैं अंतकरणस्थ हैं न आत्माश्रय कामना को आत्मा का धर्म नहीं मानना आत्मा काम का आश्रय नहीं है और तार्किक कहते हैं कि काम आत्मा का विशेष गुण है बुद्धियादि आठ गुण 24 गुणों में से आत्मा के विशेष गुण हैं वे आत्मा रूप द्रव्य में ही रहेंगे सांख्यों तार्किकों के यहाँ चौबीस गुण हैं सात पदार्थ हैं ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव उसमें से दूसरा पदार्थ है गुण उसके प्रकार हैं चौबीस चौबीस में अंतिम जो आठ गुण हैं, बुद्धि से लेकर के वहाँ तक संस्कार तक भावना तो संस्कार तक ये आठ गुण आत्मा के विशेष गुण हैं द्रव्य हैं नौ उनमें एक आत्मा नाम का भी द्रव्य है। पांच भूत द्रव्य में आते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और काल दिशा आत्मा और मन काल दिशा आत्मा मन ये चार और पांच भूत ऐसे नौ द्रव्य हैं उनके यहाँ तार्किक दर्शन में और ये जो आत्मा जितने भी चौबीस गुण हैं वो रहेंगे द्रव्य में लेकिन सभी द्रव्य में सभी गुण नहीं रहते उनमें से जो साधारण गुण हैं वो तो अधिकतर बराबर रहेंगे सब में लेकिन कुछ द्रव्य में कुछ रहेंगे कुछ द्रव्य में कुछ रहेंगे तो बुद्धि आदि आठ गुणों में एक इच्छा नाम का गुण है उसी को काम कहा जा रहा है जिसको यहाँ काम कहते हैं उसको इच्छा शब्द से कहा है वहाँ पर बुद्धि सुख दुख इच, इच्छा द्वेष धर्म अधर्म संस्कारा ये आठ गुण है तो इच्छा ये काम है और ये कहाँ हैं तो कहते हैं आत्माश्रय हैं आत्मा में रहता है लेकिन सिद्धांती कहते हैं वेदांत कामत हैं कि वह आत्माश्रय नहीं है आत्मा तो आत्मा का यदि धर्म मानेंगे गुण मानेंगे तो सगुण हो जाएगा न आत्मा सविशेष हो जाएगा आत्मा तो स्वतः निर्विशेष ही है और ये काम मन नाम का जो द्रव्य है आपके यहाँ उस मन नाम के द्रव्य में रहता है वो हृदय आश्रय हैं का अर्थ है हृदयस्थ मन आश्रित है कौन असौ असौ यानि काम काम यानि हृदय ग्रंथि ये मन में है और ये जो काम है वो क्या होता है हृदय ग्रंथि तो भिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यते कहा जा रहा है ना भिद्यते का अर्थ करते हैं भेदम विना भेदम आयाति भिद्यते का अर्थ है भेदम आयाति बीच में भेदम शब्द का अर्थ कर दिया विनाशम आयाति का अर्थ है प्राप्त करता है भेद को प्राप्त करता है भिद्यते का अर्थ है ने ने भिन्न हो जाता है तो भेद को प्राप्त करने का अर्थ है नाश को प्राप्त करना यानी नष्ट हो जाना तो हृदय ग्रंथि का नाश होता है यह अर्थ निकलेगा भिद्यते हृदय ग्रंथि, यानी काम का नाश होता है किससे तस्मिन दृष्टि बराबर है परमात्म ज्ञान से काम की निवृत्ति काम रहेगा तो परमात्म ज्ञान नहीं होता और परमात्मा ज्ञान से काम की निवृत्ति होती है कह रहा है तो ये कैसे होगा कर परमात्मा ज्ञान होगा तो कामना की निवृत्ति होगी तो ज्ञान होने तक तो रहेगा कि नहीं तो कामों काम के भी कई एक प्रकार है तारतम्य है ना वो शुरू में पामरों के जो काम यानी इच्छाएं हैं वैसी इच्छाएं विषयी की नहीं होती विषयी की जैसी इच्छा होती है ऐसी जिज्ञासु की नहीं होती है तो पामर विषयी के काम के रहते हुए ज्ञान नहीं होगा वो ज्ञान में प्रतिबंधक जो काम माना जाता है वह पामर मनुष्यों का और विषयी मनुष्यों का जो काम है यानी इच्छा है उनकी भोग विषय इच्छा रहेगी वह ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देगी इसलिए ज्ञान के साधन के रूप में ज्ञान के अधिकारी के विशेषण के रूप में वैराग्य को रखते हैं न विवेकपूर्वक वैराग्य विवेकपूर्वक वैराग्य जिसके अंदर है उसमें भोगे इच्छा नहीं होगी और पामर विषय में भोग इच्छा रहेगी भोगेच्छा ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक तो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो काम है उसके निवृत्त तो हुए बिना ज्ञान नहीं होगा वो भोग विषयक काम है और जिज्ञासु के अंदर भी कामना है वो होगी मोक्ष की और ज्ञान की मुमुक्षा और जिज्ञासा उसके अंदर रहेगी भोग इच्छा नहीं रहेगी तो मुमुक्षा रहेगी और मुमुक्षा का परिपूरक जो ज्ञान उसे पूर्ण करने की उसे प्राप्त करने की इच्छा रहेगी तो ये जो दो इच्छाएं हैं मुमुक्षा और जिज्ञासा ये ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं है है तो हृदय हृदयस्थ ही हृदय ग्रंथ है ये भी लेकिन ये ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं है अध्यास मूलक ही मुमुक्षा भी है जो भ्रांत व्यक्ति हैं वही अपने आप को नित्य मुक्त होता हुआ भी बद्ध समझेगा जो बद्ध समझेगा वही मुक्त होने की इच्छा करेगा आत्मा तो नित्य नित्यमुक्त है जो शुद्ध स्वरूप है वो नित्य मुक्त है, उसे मुक्त होने की भी इच्छा नहीं है मुक्त होने की इच्छा भी बताती है कि अध्यास है बिना अध्यास के मुमुक्षा नहीं होती और मुमुक्षा है तो मोक्ष रूपी प्रयोजन की इच्छा तो प्रयोजन की इच्छा साधन के इच्छा को जन्म देती है तो मोक्षरूप प्रयोजन की इच्छा से मोक्षरूप प्रयोजन का साधन जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान उसकी इच्छा होगी वो जिज्ञासा कहलाएगी तो वो ये दोनों इच्छाएं, कामनाएं, मोक्ष काम और ज्ञान काम जो हैं जो अमृतत्व काम है वह अमृतत्व काम प्रतिबंधक नहीं है किसका ज्ञान की उत्पत्ति का जैसे ही ज्ञान उत्पन्न होगा तो बद्धता का जो कारण है अध्यास वह निवृत्त होगा तो ये अध्यास के निवृत्त होते ही अनुभव करेगा कि मैं तो नित्य मुक्त ही हूँ तो जो अपने आप को नित्य मुक्त मान रहा है उसके अंदर फिर मुमुक्षा नहीं रहेगी तो इस प्रकार उस, उसका ये निवर्तक बनेगा मुमुक्षा का और ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर जिज्ञासा नहीं रहेगी इसलिए यदा सर्वे प्रमुचंते कामा ये अस्य अशिश्रिता ये श्रुति कहती हैं तो बाकी बाकी जो भोगिषेक काम है उनका स्थूल रूप समाप्त रहेगा लेकिन अध्यास मूलक अध्यास रूपी कारण के रहने से उनका सूक्ष्म रूप वासनाएं रहेगी स्थूल रूप नहीं रहेगा स्थूल रूप है कार्य कर तो कार्य कर कामना रहेगी भोग की तो भोग साधन में ही प्रवृत्ति कराएगी भोग साधन जिससे प्राप्त हो ऐसा ही उस मनुष्य के द्वारा कार्य कराएगी वो इच्छा और मुमुक्षा और जिज्ञासा जिससे आत्मज्ञान हो ऐसा कार्य कराएगी आत्मज्ञान की साधना कराएगी तो ये कामनाएं जब तक अध्यास रहेगा तब तक आत्यंतिक निवृत्त तो नहीं होगी वो अध्यास के निवृत्ति के साथ भोग विषयक कामनाओं की आत्यंतिक निवृत्ति होगी और उससे पहले तक वे उनका जो कारक रूप है भोग साधन में प्रवृत्ति का हेतुभूत रूप है प्रयोजक रूप है वो प्रयोजकता उनमें नहीं रहेगी सूक्ष्म वासनाओं के रूप में रहेगी और वो सूक्ष्म वासनात्मक जो काम है वे भी भोग विषयक सूक्ष्म वासनात्मक काम भी और मुमुक्षा तथा जिज्ञासा भी सर्वे कामा शब्द से लेना ये समाप्त हो जाते हैं उसी समय जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है ब्रह्म साक्षात्कार इसलिए वासना क्षय अविद्यानिवृत्ति और ब्रह्म साक्षात्कार ये युगपथ होते हैं ना? वो वासनाएँ जो बिल्कुल बीज रूप में हैं कार्यकर रूप में नहीं है कारक रूप में नहीं है ऐसी वासनाओं का भी उच्छेद ब्रह्म ज्ञान से होगा तो हाँ रसोप्य परम दृष्टि निवर्तते तो इसलिए ये कहा कि आ, भेदम यानी विनाशम आयाती ये जो हृदयस्थ अंतकरण में स्थित अध्यास मूलक काम है वह ब्रह्मज्ञान से विनाश को प्राप्त होता है ब्रह्मज्ञान से उसका कारणभूत निवृत्त होती है तो कारण की निवृत्ति से कार्यभूत काम की निवृत्ति ये हो जाएगा ब्रह्मज्ञान का फल कामना की अत्यंतिक निवृत्ति इसलिए स्थित प्रज्ञे के लक्षण में यानी ब्रह्मज्ञानी के लक्षण में पहला पहला लक्षण गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा प्रज यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान वो मनोगत है मनोगत कहते हैं मन में स्थित मनोगत वो काम निवृत्त होते हैं उनका प्रहान होता है तो वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है यदा सर्वे प्रमुच्य कामायस, क्या है प्रजाति यदा कामा सर्वान् पार्थमनुगतान आत्मनिवात्मना तुष्ट वह स्वयं स्वस्वरूप में ही आनंद से रहता है संतुष्ट रहता है अज्ञानी को जिसके चित्त में कामनाएं हैं अन्य पदार्थ की विषयों की वह अपने आप में संतुष्ट नहीं रह सकता और ब्रह्मज्ञानी अपने आप में संतुष्ट होता तो विनाशम आयाती तो इस प्रकार ये जो प्रथम पाद हैं भिद्य ते हृदय ग्रंथी इसकी व्याख्या हो गई यहाँ तक भेदम विनाशम आयाति तक हृदय ग्रंथी विनाशम आयाती अब इसी पाद के विषय में कहीं एक इसी पादार्थ के विषय में कई एक संशय हैं प्रश्न हैं उन प्रश्नों को टीकाकार टीका में बता रहे हैं और फिर उसका समाधान आएगा भिद्यते हृदय ग्रंथि इस पाद का जो अर्थ बताया गया मनोगत काम की ब्रह्मज्ञान से निवृत्ति हृदय ग्रंथी है वासना, प्रचय रूप काम वह बुद्धि आश्रय है और उसका विनाश प्रहण ये ब्रह्मज्ञान का फल है ऐसा बताया ना, विद्यत हृदय ग्रंथि इस पाद का अर्थ इस पदार्थ पर कई एक प्रश्न उपस्थित होते हैं उन प्रश्नों को टीकाकार उपस्थित करके फिर उत्तर दिया जा रहा, तो जा रहा है तो प्रश्न उपस्थित किए जा रहे हैं अठावन नंबर पृष्ठ में टीका में द्वितीय दो ही पंक्ति हैं तो द्वितीय पंक्ति से फिर उनसठ नंबर में जो पांच पंक्तियां हैं उन पांचों पंक्तियों में और ये जो 60 नंबर पृष्ठ पर हैं सात पंक्तियां, इन सात पंक्तियों में भी यही प्रश्न है, तीन पृष्ठ में हृदय ग्रंथी भेदन ब्रह्म ज्ञान का फल बताया वो हृदय ग्रंथी भेदन का क्या स्वरूप है इत्यादि पर प्रश्न तीन पृष्ठ पर उपस्थित करके फिर चौथे पृष्ठ पर यानी 61 नंबर पृष्ठ पर आएगा इसका समाधान साठ नंबर पृष्ठ पर है इति चेत यहाँ तक प्रश्न और साठ नंबर पृष्ठ पर ही चेत के बाद में आता है इसका उत्तर दिया जाता है वेदांति के द्वारा एकसठ नंबर पृष्ठ से उत्तर प्रारंभ है चित तंत्रा अनादि अनिर्वाच्य अविद्या इत्यादि से तो ये प्रश्न देखिए प्रथम पदार्थ के विषय में ही तो अविद्या वासना प्रचयो भिद्यते को अर्थ कह भिद्यते हृदय ग्रंथि यह श्रुति वाक्य ये बता रहा है हृदय ग्रंथि शब्द का अर्थ कर दिया अविद्या वासना प्रचय भाष्य में और उसका भेदन होता है अविद्या वासना प्रचय का भेदन ये प्रथम पाद का अर्थ है तो ये अविद्या वासना प्रचय का भेदन यानी विनाश का क्या स्वरूप है ये ये जो शब्द प्रयोग है भिद्यते हृदय ग्रंथि। इस शब्द का वाक्यार्थ क्या हो रहा है तात्पर्य अर्थ क्या निकल रहा है को अर्थ क्या ये अर्थ निकलता है कि किम बुद्धो विद्यमान अविद्यादी भेदो ज्ञानफलम फलम कि तन्वृत्तो ये हृदय ग्रंथि भेदन रूप जो ज्ञान का फल बताया जा रहा है वो कब होता है बुद्धि की दो अवस्थाएं हैं एक बुद्धि की विद्यमान अवस्था और एक बुद्धि की निवृत्ति अवस्था मनोनाश यानी नाश, तो बुद्धि तो बनी रहेगी उसका नाश नहीं होगा बाध नहीं होगा ज्ञान से नाश का अर्थ होता है बाध तो बुद्धि नष्ट हुए बिना ही विद्यमान अवस्था में ने अबाधित अवस्था में बुद्धि के अबाधित अवस्था में बुद्धि की निवृत्ति के बिना ही बुद्धि की निवृत्ति के बिना का मतलब अबाधित अवस्था में ये अविद्या वासना प्रचय भेदन ज्ञान का फल है ऐसा मानते हो बुद्धि तो रहेगी और केवल बुद्धिस्थ वासना प्रचय का नाश ये भिद्यते हृदय ग्रंथी वाक्य ज्ञान का फल बता रहा है एक पक्ष दूसरा विकल्प है किंवा तन्निवृत्तों तन निवृत्तों तन में तत्कार है बुद्धि तो बुद्धि की निवृत्ति होने पर निवृत्ति यानी नाश नाश यानी बाध तो आश्रय के बाधित होने से आश्रित अविद्या अविद्यावासना प्रचय शब्दित हृदय का बाध नाश ये विद्यते हृदय ग्रंथि इस पाद का अर्थ निकलेगा इन दो में से क्या अर्थ है बुद्धि का बाध के बिना केवल कामनाओं का बाध ये अर्थ है अथवा ये बुद्धि के बाधित होने से बुद्धिस्थ हृदय ग्रंथि शब्दित कामना का बाध यह अर्थ है विद्य हृदय ग्रंथि शब्द का अर्थ क्या निकालोगे इन दो में से तो कहते यदि पहला अर्थ निकालना चाहोगे बुद्धि तो बनी रहेगी बुद्धि की विद्यमान दशा में ही केवल बुद्धिस्थ अविद्यावासना प्रचय शब्दित हृदय ग्रंथि का नाश ये प्रथम अर्थ यदि लेंगे प्रत्यी तो अर्थ नहीं हो सकता शंका करने वाले कह कर रहे हैं <coughs> नाद्यने प्रथम पक्ष उचित नहीं है क्यों उचित नहीं है तो कहते हैं सती उपादने कार्य से अत्यंत उच्छेद असंभवात् <coughs> उपादान कारण बना रहे और कार्य निवृत्त हो जा तो वह कार्य की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कहलाएगी उपादान कारण के रहते हुए कार्य की यदि निवृत्ति हुई है तो वह कार्य की तात्कालिक निवृत्ति मानी जाएगी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं मानी जाएगी आत्यंतिक उच्छेद नहीं माना जाएगा अत्यंतिक नाश नहीं है क्योंकि कारण विद्यमान है पेड़ के जड़ को बनाए रखेंगे और केवल ऊपर ऊपर से शाखाएं काटेंगे तो पेड़ का समूल उच्छेद नहीं है उसका मूल तो कारण तो विद्यमान होने से फिर शाखाएं आएगी केवल पेड़ को पेड़ की छटनी मात्र कर दी है तो फिर पेड़ बनेगा ऐसे बुद्धि बनी रहेगी तो बुद्धि तो शंका करने वाले के दृष्टि में काम का उपादान कारण है और वो बुद्धि रूपी उपादान कारण बना रहेगा तो रधे ग्रंथी शब्दित तो काम मात्र निवृत्त होगा तो पेड़ के शाखाओं का मात्र छाटना हो रहा है तो फिर से उपादान कारण के विद्यमान होने से शाखाएं आ सकती हैं कामनाएं आ सकती फिर संसार शुरू होगा इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान का फल नहीं होगा मोक्ष तो नित्य है ना तो काम की आत्यंतिक निवृत्ति होगी तो फिर जन्म नहीं होगा अपुनर्भव रूप मोक्ष होगा और काम फिर से जन्म लेगा यदि उसका कारण रहेगा बुद्धि तो फिर से कभी न कभी जन्म लेगा जन्म लेगा तो फिर अपने कार्य संसार को बढ़ाएगा फिर संसार शुरू होगा मोक्ष को अनित्य मानना पड़ेगा इसलिए बुद्धि के रहते हुए हृदय ग्रंथ शब्दित कामना की मात्र निवृत्ति वह अत्यंतिक निवृत्ति नहीं मानी जाएगी तो ये कहते हैं सती उपादाने तो बुद्धि रूपी उपादान के रहते हुए कार्य से अत्यंत उच्छेद असंभवात तो कार्य रूप जो हृदय ग्रंथी है उसका अत्यंतिक उच्छेद यानी विनाश नहीं होगा इसलिए मानना पड़ेगा कि उपादान कारण रूपा बुद्धि के साथ बुद्धि के निवृत्त होने से हृदय ग्रंथी की निवृत्ति ये ज्ञान का फल है ऐसा विद्यते हृदय ग्रंथि यह वाक्य बता रहा है ऐसा मानते तो द्वितीय विकल्प होगा और द्वितीय विकल्प के विषय में कहते हैं न द्वितीय ये द्वितीय विकल्प स्वीकार करेंगे तो वो भी नहीं बन सकता कैसे तो कहते हैं ज्ञानस्य से न एव साक्षात विरोध प्रसिद्धे ज्ञान और अज्ञान इन दोनों में निवर्त निवर्तक भाव है विरोध होने से जैसे अंधकार और प्रकाश इन दोनों का आपस में विरोध होने से निवर्ति निवर्तक भाव है अंधकार का निवर्तक होता है सीधा प्रकाश विरोध होने से ऐसे ज्ञान का बुद्धि के साथ कोई विरोध नहीं है बुद्धि तो ज्ञान की साधिका है कारण है अहम ब्रह्मास्मी यह साक्षात्कार रूप प्रमा किसमें होगी बुद्धि में न होगी दृश्यते तोग्र या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी मनसे मनसे्रष्टव्यम इत्यादि श्रुति वचन तो ज्ञान के कारण के रूप में बता रहे हैं बुद्धि को ज्ञान का साधक बता रहे हैं ज्ञान का विरोधी नहीं है बुद्धि तो उत्पन्न हुआ ज्ञान अपने विरोधी को निवृत्त करेगा वो कुल्हाड़ी के डंडे के तरह थोड़ी होगा कुल्हाड़ी का डंडा तो जिस पेड़ के शाखा को काट करके कुल्हाड़ी में डंडा लगाया जाता है और फिर उसी डंडे के सहायता से कुल्हाड़ी उसी पेड़ का नाश कर देती है पेड़ को काट लेती है तो पेड़ यदि डंडा न होता तो खाली कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना संभव न होता डंडा मदद कर रहा है जिस पेड़ पर वह उत्पन्न हुआ उसी पेड़ से पेड़ को नष्ट करने में सहायक बन रहा है जो उसे माना जाता है कुल्हाड़ी का डंडा और कुल्हाड़ी के डंडे के तरह अपने कारण का ही जो नाश कर लें जिस कुल में उत्पन्न हुआ उसी कुल का विनाशक बने तो कहा जाता है कुल्हाड़ी का डंडा गोत्र के लिए काल उस जिस वंश में उत्पन्न हुआ उसी वंश को नष्ट कर रहा है तो बुद्धि तो वैसी नहीं है ये ज्ञान तो वैसा नहीं होना चाहिए बुद्धि ने ज्ञान को उत्पन्न किया दृश्य तोग्रया, बुद्धिया इत्यादि श्रुति के अनुसार बुद्धि ज्ञान की साधि का है ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है तो जिस बुद्धि ने ज्ञान को उत्पन्न किया उस बुद्धि के साथ तो ज्ञान का कोई विरोध नहीं है तो ज्ञान का विरोध तो अज्ञान के साथ है तो अज्ञान को नष्ट कर देगा बुद्धि को तो नष्ट नहीं करेगा तो बुद्धि तो बनी रहेगी अज्ञान मात्र निवृत्त होगा तो बुद्धि रूपी उपादान कारण बना रहेगा ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा तो बुद्धि आश्रित काम की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो पाएगी ये द्वितीय का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि न द्वितीय ज्ञानस्य से अज्ञाने न एवं साक्षात विरोध प्रसिद्धे तो इस प्रकार ये जो प्रश्न था शुरू में कि अविद्यावासना प्रचय भिद्य ज्ञान का फल प्रथम पाद बता रहा है अविद अविद्यावासना प्रचय भिद्य इसका क्या अर्थ है काम की निवृत्ति ज्ञान का फल है तो क्या बुद्धि के रहते हुए ज्ञान की निवृत्ति कामना की निवृत्ति होगी ज्ञान का फल या बुद्धि के निवृत्ति के साथ काम की निवृत्ति ये ज्ञान का फल है तो दो में से एक भी नहीं बन पाया दोनों में कोई न कोई दोष ही हुआ बुद्धि रहेगी कामना मात्र निवृत्ति होगी तो आत्यंतिक निवृत्ति नहीं मानी जाएगी और तो इसलिए बुद्धि सहित तो कामना की निवृत्ति कहेंगे तो बुद्धि तो ज्ञान का साधन है बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न होगा बुद्धि से उत्पन्न होगा और जिसने उत्पन्न किया ज्ञान को बुद्धि ने उसी बुद्धि का नाशक थोड़ी बनेगा उसके साथ कोई विरोध ना होने से अज्ञान का मात्र निवर्तक बनेगा बुद्धि रूपी उपादान तो काम का बना ही रहेगा तो अत्यंतिक उच्छेद सिद्ध नहीं होगा तब भी इसके लिए ज्ञान से बुद्धि का भी नाश होता है ये दिखाना जरूरी होगा और भी ये कर रहे हैं बुद्धि के विषय में विकल्प किंच इत्यादि से इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल